आए तो भी मांस आए वहां से लौटे आए अभिमान साइड लेको अपनी जिद्दी इंटरसेप्ट कर लेगी अपने में। अरे सर्दियों में कोई चाण देने फिर उसमें पानी घुसते उसके लीडर घुसते सर्दी लग जाती तो क्या फायदा था हमने कितनी होशियारी की कि दूर से चले आए तो उसमें स्नान नहीं किया लेकिन प्राण चले जाते उसमें तो स्नान सर्दी के पानी घुसते तो अपनी बुद्धि के ऊपर बड़ा रखकर के बड़ी समझदारी का काम किया कि उसमें विकरण घुसे में ऐसे लोग इस कथा को सुनते अब कथा ऊपर इसी बात के लगा धारण को कथा सुनने के लिए तो गए लेकिन आ आगे नहीं तो बात तो को कुछ समझ में आई नहीं लेकिन किस अभिमान से लौटे फिर वे किस अभिमान से लौटे कथा में है क्या बात जो उसमें कुछ वो सीखी जाती कुछ सीखी जाती सुनी जाती ये तो बेकार की बातें इस प्रकार की होती रहती हैं इसमें कुछ तथ्य की बात नहीं कोई कोई तो इस प्रकार सोचता कि अगर कथा सुन लेते और कथा का कुछ हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ जाता तो हमारी जिंदगी ही बेकार हो जाती कैसे बेकार हो जाती जो आजकल का कलयुग का जमाना है दंड फंड का वो क्रम करी न पास या भरना भी मुश्किल हो जाता इसलिए हम इतने होशियार हैं कि उसमें हमने रामचरित मानस की कथा सुनी नहीं हम अपने आप अपने आप को सुरक्षित बनाए रखें हमारा अपना काम चलता रहेगा जीवन बेकार नहीं होगा ऐसे समझ करके जो है वह कथा नहीं है कथे गई क्यों थे कथा सुनी क्यों रहे थे अरे एक हाथ सुनने कोई अपने मन से खुली गए वो तो दूसरे लोग जबरदस्ती पकड़ ले गए कहीं नहीं नहीं हम चल रहे तुम भी चले हमारे साथ तो ऐसे वो लोग पकड़ लाए थे तो बांधी की बाजार में थोड़ी लगती जबरदस्ती आकर बैठा लिया उनको तो अपने उत्ती सो लिया चलो तुम कथा सुन लो तब तक, तक हम अपने आराम कर लेते सो लिए सो करके बात चले तो ऐसे एक एक होशार लोग है में उनकी बुद्धि अपने अपने चित्र बुद्धि काम करती तरह तरह से तो कहते हैं पाना जैसे सरोवर में दो बातें होती हैं स्नान भी किया जा सकता है और पानी पिया भी जा सकता वैसे तो चार हैं दरस परस ये दो बातें और है तो दरस तो मानो उसको हो ही गया और परस माने उसने पानी छू करके देख लिया कितना ठंडा है सर्दी उसको लगने लगी तो इसलिए माना दो काम तो उसने किए लेकिन तीसरा जो है उसने न तो लेकर के पानी चिल्लू पर पिया मुंह में रखा और न उसमें स्नान किया इसलिए दो बातें यहाँ दिया कहा कि कर, जाए सरमजन पाना उसमें सरोवर में न स्नान किया न पानी किया अब इसमें कथा में क्या है सरमज्जन और पान उसमें कथा में कथा में डुबकी लगाना और कथा को सुनना ये तो करना हो गया और जो कथा में जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं उनको जीवन में धारण कर ले और भीतर से परिवर्तन हो जाए व्यक्ति के अशांति मिट जाए दुख मिट जाए ताप मिट जाए और भीतर से प्रसन्नता आ जाए ये उसका मैंने पान करना है ये उसने नहीं किए मैंने जीवन उसका वैसे ही का वैसा बनाया कथा सुना तो भी कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आए कोई शिक्षा उसे नहीं मिली कोई उसका लाभ नहीं उठा पाया इसलिए उसके लिए कह दिया करने जाए सर मज्जन पाना और फिर यावे समेत अभिमाना एक अभिमान की बात अगली पंक्ति में दिखाते हैं देखो तो क्या अभिमान करके आता है कहते जो बहोर को पूछने आवा कोई फिर जब वो करके गए तब तो कोई आकर के पूछने लगा भाई कथा सुन करके आये हाँ कैसी है ही कथा क्या सुन करके आए अब तो सोते रहे थे क्या बताए कथा में क्या वो है हुँ? क्या सुना था बता तो नहीं सकते तो फिर सर निंदा कर तो उसके बाद में फिर को कितने चाला खी होता है बुद्धि उसकी वो ये नहीं है कि हम तो सो गए तो हम सुन पाए ऐसे बोलते तो तो फिर उसका अपमान ही हो जाए हसी हो जाए उसकी इसलिए वो जो है वो अपने अपना अभिमान दिखाने के लिए फिर वो क्या कहता है सर निंदा करी जैसे सरोवर की कोई बिना स्नान के लिए जाए तो सरोवरी की निंदा करे सरोवर की निंदा क्या करे कि अरे पानी बड़ा मेला था नंदे पानी में उसमें कौन स्नान करता जहां स्नान करने गए थे तो वहां तो बड़ा गड्ढा दलदल कीचड़ तो स्नान करके निकले सब पांव कीचड़ सब समझाए तो स्नान करने गए तो सफाई हो कि उसमें जाकर के और कीचड़ को स्नान करके आएंगे इसलिए जो है उसमें जो है वो सरोवर में स्नान हमने नहीं किया ऐसी कथा की क्या निंदा कर दी अरे कथा हमें कोई इंटरेस्टिंग कथा नहीं ना उसमें कोई हारमोनियम बजे ना कहीं उसमें तबला बजे ना कहीं कोई उसमें संगीत कथा का सुखी सुखी कथा सुनाते हैं ऐसी कथा कौन है? ऐसी तो कथा तो सुनने में नींद आती है सुनने वाले आए तो उठकर चले गए सर कहा माँ कथा बिल्कुल बेकार कोई मजा नहीं आया कथा ऐसे करके जब वो हो उसकी कथा की निंदा करके सुनाती सरनिंदा मैंने समझा दिया उसे संतुष्ट कर दिया मैंने वो भी पहले तो सोचना शायद कथा वो तो सोच करके आया ये कथा सुन करके आए हैं प्रशंसा करेंगे कथा के अच्छाइयाँ बताएंगे तो हम भी हिम्मत करेंगे जाएंगे लेकिन उसका जो उत्साह था जिस उत्साह से वो पूछने आया था कि कथा कैसी है कहाँ कैसी हो रही है कम तो प्रसन्न चल रहा तो उन्होंने उसको ऐसा बुझा दिया जिसे आज बुझा दी जाए तो सारा उत्साह जो है उनका ठंडा हो गया अब दोबारा जाने की वो भी हिम्मत करे तो अब नहीं कर सकता ऐसे बोलते हैं अपने आप तो कथा सुनकर के सुनी नहीं और दूसरा भी कोई पूछे तो उसको भी हतोत्साहित करना ऐसे करें जो बहोर ही कोई पूछना आगा बहोर कि मन नहीं कहते हैं हिंदी में बोलते हैं लौट करके आना जो बहोरी माने जब करके आए कथा सुन करके घर वापस आए तो कोई टून आ गया तो घर कोई आ गया जैसे कोई तीर्थ यात्रा करने जाता है तो वहां जब करके आता है तब कहते कहाँ गए थे आप कौन कौन तीर्थ कर आए कैसे कैसे वहाँ पर क्या है तो जिज्ञासा लोगों को होती तो है तो फिर वो तीर्थयात्री बताता कहां -कहां, कैसे कैसे सुंदर स्थान ऐसे आजकल कोई विदेश हुआ तो लौट करके जब आएगा तो आस लोग मोहल्ले वाले लोग आएंगे कहा गए थे तो अमेरिका गए तो वहां क्या क्या आपने देखा जब वो सब पूछेंगे तो हम बताएंगे क्या ये देखा होथा तो है ऐसी करके कोई कथा सुन करके जब लौटेगा घर पे तो लौटने के बाद सब तो लोग बाग आसपास के मोहल्ले के घर के लोग उससे पूछेंगे एक तो कथा थी इसलिए कहते हैं जब हो रु पूछने आगा सर निंदा करी ताही बुझावा उसकी सरोवर के अब देखो अपनी व्यक्ति गलती नहीं बताएगा कि हमने उसको कथा नहीं सुन पाए निद्रा गई अपना दोष न बता करके दूसरे का दोष बताएगा कथा का दोष बोलता व्यक्ति का स्वभाव <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> बहुत बार लोग हैं जब कहीं निंदा करते हैं तो वो अपनी कमजोरी न बता करके दूसरे की बताएंगे जैसे मान लो कि को कोई गीता पढ़ने के लिए किसी से कहें तो गीता से ट्राई की पढ़ी और समझ में नहीं आई तो पूछा गया पढ़ी गीता कि हाँ पढ़ी बहुत कठिन है अब ये तो बताएगी गीता बहुत कठिन है ये नहीं कि हमारी बुद्धि इतनी कुंठित है उसमें उसे कुछ, कुछ ले नहीं पाई ऐसे नहीं बोलेगा ऐसे कैसा बोले तो उसका अभिमान में धक्का ना लगेगा सर्वत्र इस प्रकार का देखा जाता है ऐसे कथा के दोस्त वो अपनी दोस्त बोलेगा नहीं कथा के दोस्त बता देगा ये स्थिति व्यक्ति को होती है ऐसे ही कहते हैं सर नंदा करता ही बुझावा ये तो हुई उन लोगों की जो कथा सुनने नहीं गए और सुन नहीं पाए तीसरे प्रकार के लोग तो तीन लोग हैं ये है कोई तो कथा कितर ध्यान ही नहीं देता कोई ध्यान देता है तो जान ही पाता है जो जा पाता है तो सुन नहीं पाता तीन प्रकार के वो गए अब चौथे प्रकार के वो जो जाते नहीं हैं कथा सुनते नहीं हैं बस ये कही चार में ऐसे केवल चौथाई लोग ये चौथाई कहो कि सौ में एक ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं चौथाई मैंने ऐसा नहीं पच्चीस पच्चीस परसेंट भागों बट गए ऐसे ऐसे <स्थाँग> होंगे जो नब्बे तो पहले वाले वर्ग में आ जाएंगे जिनको रामायण से कोई मतलब ही नहीं उसमें पांच सात परसेंट ऐसे होंगे जो घर बैठे बैठे सोचेंगे मौका मिलता तो जरूर जाते मौका मिलता तो हम भी कथा सुनते मौका मिलता तो हम भी ऐसे करते रहेंगे उसमें फिर दो एक परसेंट ऐसे होंगे जो फिर जाएंगे वहां तक और जाकर के सुनेंगे नहीं और नींद आ जाएगी ध्यान इधर उधर जाएगा सुन नहीं पाएंगे अनधिकारी व्यक्ति हजार में कोई एक व्यक्ति होगा जो जाएगा और सुनेगा क्यों ऐसा उसके ऊपर क्या विशेष बात उसमें तो उसकी विशेषता बताते हैं देखो ये इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है और ये बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं और इनको वे सब बातें जो कि कथा सुनने के लिए अनुकूल होती हैं वो सभी प्राप्त है तब ये जो है ये कथा सुन पाए है तो सकल विघ्न नहीं थे ही की जितने विघ्न बताए वो कोई वो उनको भी उनको ज्ञापते नहीं रामकृपा सु गेम के ऊपर भगवान की कृपा है वो नहीं मिलती और सुप जो सरवे वही जाकर के आदर पूर्वक उसमें ये राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करते हैं ताप और महाभुरप नजर रही और फिर जो तीन ताप है दहित भौतिक ताप उन तापों से उनका छुटकारा हो जाता है ताप का मन संताप दुख पीड़ाए क्लेश ये मानसिक होते रहते हैं से व्यक्ति का छुटकारा हो जाता है कथा सुन करके शांति प्राप्त हो जाती है विघ्न से मैंने क्या है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये चौथे प्रकार के जो लोग हैं इनके इनके जीवन में कहीं कोई विघ्न है ही नहीं इस पंथ से नहीं लगता है विघ्न तो जैसे अन्य लोगों के लिए है तैसे इस चौथे प्रकार के लोगों के लिए ही विघ्न है इनके लिए ऐसे लोग हैं जो कुसबीर लोग जो होंगे या भगवान की कथा के विरोधी होंगे तो वो बाघ सिंह और सर्प की तरफ खुदारते होंगे गरजते होंगे ये समस्या होगी इनके सामने भी घर के तमाम काम होंगे इनके के साथ भी तमाम और जलजाल होंगे ये सब इनके साथ में भी है लेकिन अन्य लोगों को तो वो जो बाधाएं थी वो व्याप गई हा? सुनने गए तो नींद की बाधा व्याप गई तो उनके तो नींदा ये सब बाधाएं ब्यापी लेकिन एक चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं जिनकी बाधाएं इनके भी साथ में हैं लेकिन बाधाएं इनको व्यापी नहीं अब कोई ऐसा अर्थ लगावे अरे साहब इनको बाधा नहीं है इनके इनके लिए कोई बाधा ही नहीं है तो इन्होंने कथा सुनी हमारे साथ तो तमाम बाधाएं है लोग बात ऐसा ही करते हैं तो साहब देखो सब बात को स्पष्ट करता है हम लोग जो की कथा सुनने नहीं पहुँच पाए वो ये कहेंगे भाई हम कैसे सुनने जाते हमारे साथ तो तमाम बाधाएं लगी है कैसे सुन पाते जिन्होंने सुन लिया उनको क्या कहते हैं कहते हैं उनके कहां बाधा है वो तो अपने जो है निर्बाधा तो पहुंच गए नहीं है उनके साथ भी बाधाए हैं लेकिन वो अपनी उन बाधाओं से बच करके निकलते हैं भगवान की कृपा से उनकी बाधाओं ने उनको राशा रोक नहीं पाई बाधाएं बन रही बस तो इसलिए कहते हैं तो सकल विज्ञान जाते ही नहीं ही राम सुखपा दिलो कहीं जी भगवान की कृपा सुख कृपा भगवान की कृपा तो सबके ऊपर होती ही है और जिन लोगों को जो लोग भगवान की कथा सुनने नहीं जाते उनके ऊपर भगवान की कृपा है क्या कृपा है घर के बहुत से काम है उनके बड़ी संपन्नता है बड़ी बड़ी बड़ी स्टेट उनके है बहुत अपने कारखाने हैं बड़ी दुकानें है बड़े खेत बाड़ी तमाम है इन सब में सब में जितने जंजाल है काम धाम में अपने फंसे रहते हैं तो वो भी सब भगवान की कृपा है।, इतनी -इतनी है, है उसके सब काम में लगे हुए उनसे पूछा तो कहेंगे कृपा है? है तो उनको पास भगवान की कृपा है लेकिन उस कृपा को सुख कृपा नहीं कर सकते वो कृपा फंसाने था वाली कृपा है भगवान की अध्यात्म विद्या से दूर रखने वाली अगर कृपा है भगवान की तो कोई सुकृपा नहीं कृपा सुकृपा तब जब व्यक्ति जो वो अध्यात्म तरफ उनमें भगवान का प्रेम हो भक्ति हो ज्ञान हो ये सब व्यक्ति के जीवन में आवे तब समझो भगवान की कृपा बहुत अच्छी कृपा होती और उस कृपा का फल भी बताते हैं सोई सागर शर्मजयन करी वही सिर्फ अध्यात्म विद्या को सीखता है तो रामचंद्र मानस का अध्ययन करना सुनने के माने अध्यात्म विद्या को सीखना समझना जीवन में धारण करना ये तो महाभोर त्रेता जर ही फिर उस विद्या का प्रभाव यह होता है कि जो तीनों ताप हैं, वो तीन प्रकार के जितने भी क्लेष जीवन के दुख हैं, वो तीन प्रकार बांटती है उनमें से कोई नहीं होता मन समस्त दुखों से छुटकारा उसका हो जाता है परम शांति आनंद में जीवन जीता है और तेनर यह नकारु कहते है की वे लोग जो है इस सरोवर को फिर कभी छोड़ते नहीं क्यों कि जिनका के सारे दुख ही इनके की हो गए जिस कथा के कारण से सुनते हुए जिस अध्यात्म विद्या को जीवन धारण किया सारे दुखों से क्लेशों से छुटकारा हो गया अब वो भाई उसको कैसे छोड़ेगा तो तुझे छोड़ेगा उसे बड़ा कल्याणकारी लगेगा और उसको जीवन में सिद्ध हो गया कि ये कथा ये अध्यात्म विद्या जीवन के लिए बड़ी हितकारी है इसलिए इसे छोड़ना ही चाहिए तो ते नरिये सब तजे ही सरोवर से लौटे ही नहीं सरोवर में कहे स्नान करने तो सरोवर के पास ही बात करने वहीं उन्होंने अपनी कुटी बना ली और वहीं अपने रहने लगे और वहीं रोज स्नान करते हैं और रोज अपने सरोवर सरो, बन गया चार घाट वाला सीढ़ियां सात हो गई और उसके बाद क्या वर्णन किया कि चारों पर अमराई है अमराई साहेब आपकी है संतों की अमराई है संत को उपवास करते हैं उसके आज पर तो जैसे वहां पर सब, आम के पेड़ जैसे उसके सरोवर की चारों तरफ हो तैसे इस कथा के सुनने वाले समझने वाले इसे लाग उठाने वाले जैसे अमराई की तरह से वहीं पर बात करते हैं। मान्य कथा निरंतर सुनते रहते हैं कथा सुनेंगे और सुनायेंगे इसको जीवन का एक अंग बना लेते हैं। अपने जीवन को सुरक्षित रखना संसार के क्लेश, पाप उनको न सताए कलयुग में जो नाना प्रकार के दुराचार भ्रष्टाचार जैसे काम क्रोध आदि विकार जैसे आपी तूफान की तरह चलते रहते हैं उनसे अपने आप को बचाए रखने के लिए रोज कथा सुनते हैं, रोज कथा सुनाते हैं और रोज अंत में उत्तरकांड में बोल देते हैं कि देखो जो लोग इस कथा को सुनकर के आघा गए रस विशेष जाना तुम नहीं माने इस कथा का रस तो ये है कि इस कथा के कथा कथा तो बोलते हैं कथा शब्द लेकिन कथा को मैंने अध्यात्म विद्या करके अपने जो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान अपने जो वो निर्विषय जीवन शांत में जीवन उदारता का परोपकार का सब गुणों का जीवन ये सब जीवन जिसके एक, एक बार जिसके जीवन में आ गया उसका, उसको गया, तो फिर था था उसको। तो उसका उठा लिया ऐसा नहीं है वो तो सारे जीवन धारण किया जाता है उसे छोड़ता नहीं है तो ये कहते हैं कि ये फिर तेन सर तीन का राम चरण भल भाऊ जिनके भगवान के चरणों में भल भाव मन प्रेम जिनके भगवान के चरणों में प्रेम है, प्रेम है, प्रेम लोग तो फिर इस कथा को सुनती सुनाते रहते हैं। कथा के साथ में कुछ न कुछ होना ही चाहिए अकेले हो तो कथा को पढ़ते रहें, दुकेले हो तो कथा को सुनाते रहें, या दूसरा सुनाने वाला हो तो उसे सुनते रहें। तो कुछ न कुछ चौबीस घंटे में घंटे आधे घंटे का ये कार्यक्रम नित्य सब जगह होना ही चाहिए और जो लोग इस कथा का अवलंब नहीं लेते इस प्रकार के अपने आप को इस जमते हुए कलिकाल के ज्वाला में अपने आप को झोंक देते हैं और बस फिर नाना प्रकार के क्लेशों से पापों से पीड़ित होकर के और हाय हाय करते हुए जीवन जीते हैं इसलिए कहते हैं कि इसके जो है अपनी सुरक्षा के लिए निरंतर इसका जो है ये है इसका कथा सुनने सुनानी चाहिए और जो महा चाहिए सर भाई अब बता दिया भाई जिसको कि रामचरितमानस मानस जैसी कथा के इसमें प्रेम हो जो इसमें स्नान करना चाहे तो उसे क्या करे तो अब तो भगवान की कृपा सीधे सीधे भगवान की कृपा के ऊपर तो बंद नहीं है कि भगवान कृपा हमारे ऊपर करी दे वो तो करेंगे तब करेंगे लेकिन हमारी तरफ से क्या हो सकता है वो बताते हैं तो सो सत्संग करे मन भाई तो बस अपनी ओर से यह है कि सत्संग करो कुसंग छोड़ो सत्संग करो इतना तो कर ही सकते हो और फिर जहां सत्संग करोगे संतों के पास रहोगे तो फिर भगवान की कृपा भी दिखाई देगी भगवान की कृपा संतों के थ्रू आती है एकदम से सीधी सीधी आकर के नहीं बचती भगवान भी संतों को बढ़ाई देना चाहते है इसलिए वो कथा संतों के थ्रू आती है जैसे कालभूषण के थ्रू गरुड़ को कथा प्राप्त हुई तो गरुड़ के ऊपर भगवान कृपा करना चाहते थे ना? तो गरुड़ को मोह प्राप्त हो गया तो उनके ऊपर कथा भगवान करना चाहते थे तो कैसे भगवान कृपा करें, तो फिर गरुड़ को भेज दिया शंकर जी के पास नारद जी के पास शंकर जी के पास शंकर जी ने भेज दिया कालभूषण जी के पास फिर कालभूषण जी ने उनको कथा सुनाई तो वो कथा जो है वो फिर वही भगवान की कृपा थी इतना सब चक्र काट करके जब कथा सुनी तो बार बार गर्म ने ये कहा कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई जो भगवान ने इस प्रकार का सत्संग दिया उन्होंने तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आपके पास भेजा ऐसे बार बार बोलते रहे तो इसके माने ये है कि भगवान की जो कृपा प्राप्त होती है वो तो कृपा संतों के द्वारा प्राप्त होती है और संतों अगर कोई दूर रहे तो आप भगवान कृपा करें तो कदों के द्वारा करेंगे उनकी थे कृपा करेंगे तो कृपा करने का साधन उनको जो वो हो संत पड़ोसी है भगवान संतों की तुम जब कृपा करते हैं तो दोनों को लाभ पहुंचा देते हैं संतों को भी लाभ पहुंचा दिया आ, और जो लोग उनके संपर्क में आए उनको भी लाभ पहुंच गया संतों के पास गए तो संतों ने उनके ऊपर कृपा कर दी तो भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो गई और संतों को क्या कृपा प्राप्त हो गई भगवान की तो उनको बड़ाई प्राप्त हो गई ये होगा कि देखो अनुकमु तो संत की कृपा से इस प्रकार से व्यक्ति का उद्धार हो गया बहुत से व्यक्ति ऐसे संतों में महात्माओं की महिमा गाते रहते हैं देखो उनके निकट संपर्क में आ तो उनकी कृपा से देखो जीवन ऐसे बदल गया ऐसा उद्धार हो गया ऐसा सुख शांति मिल गई ऐसे उनकी प्रशंसा संतों की करते हैं तो ऐसे संतों की बढ़ाई प्राप्त हो जाती है तो भगवान संतों को बढ़ाई देना चाहते हैं उनके देने के लिए तरीका उनका ये तो दोनों काम सिद्ध हो जाते हैं तो जो नहाई चाहे यही सरभाई तो सो सतसंग कर मनलाई और असमानस मानस, मानस चाही कहते हैं कि देखो अब ये यहां तक बात पूरी हो गई कैसा ये मानसरोवर कैसा था वो बता दिया पहली बात ये बता दी मानसरोवर की उत्पत्ति कैसे हुई और तो दूसरी ये किस प्रकार का है ये दो बातें हो गई अब आगे तीसरी बात बताने जा रहे हैं कि जग प्रचार जय है तू तो उसका उद्गम यहां से होता जगह प्रसार कैसे हुआ तो तुलसीदास तो जी कहते हैं मानस मानस तो तो तो तुलसीदास जी की बुद्धि जो है वो अवगा <coughs> निर्मल भी अवगाहना स्नान करना तो उसमें डुबकी लगाए तो डुबकी लगाने से बुद्धि शुद्ध हो गई अब उसके माने क्या हुआ अब आप कल्पना करो कि तुलसीदास ने जो पहले गुरु से ये कथा सुनी कई बार गुरु ने कथा सुनाई उसके बाद और संतों ने बहुत सी कथा सुनाई वो तो सब कथा सुनते सुनते उनके हृदय में समस्त कथा जैसे सरोवर में थल्हा गड्ढा हो हो, उसमें तो खुद पानी ऊपर तक भर जाए ऐसे खुद ये कथा उनके हृदय रूपी थलहे में खुद भर गई खुद भर गई और फिर आ गई तो उसी में फिर तुलसीदास ने क्या क्या अपनी बुद्धि को उसी में डुबोया डुबाया क्या स्नान करने के माने क्या कि सुनी हुई कथा फिर उसका बार बार अनुचितन किया कि किसने क्या कथा सुनाई किसने क्या कथा सुनाई उसमें क्या महत्व था उसमें क्या महत्व था इनका इनके संगत कैसे बैठती है कौन किस प्रकार से किस बात को कैसे समझना चाहिए अब ये सब अपने भीतर किया उन्होंने बैठे बैठे विचार किया तो उसमें सुनी हुई कथा जो चित्र में उनकी ठहरी उसका अवगान कह रहा था मनन कह लो कहती है उनका क्या तो ये भी इसके बाद होता कथा सुनी जाती है और सुनने के बाद उसका मनन भी होता है मनन करते करते उसका प्रभाव क्या होता है कि बुद्धि निर्मल हो जाती निर्मल के माने है, कथा का इस प्रकार से इसका संबंधित भगवान ने ये लीला इसका फल इस प्रकार से हुआ किस का लाभ किसको हुआ इस प्रकार जितने भी उसके ताने बाने जिते हैं वो सब विचार करते करते सच इतना समझ में आ जाते हैं ये बुद्धि का स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना बुद्धि का निर्मल होना है तो तुलसी राशि कहते हैं हमने ऐसे ही किया भाई कभी बुद्धि अवगही अवगाही बाद में जो शब्द आए वो पहले तुलसी ये कहना चाहिए कि उसमें ऐसे मानसरोवर में जो आध्यात्मिक मानसरोवर अपने हृदय में अंतर में उसमें अवगहन कर करके कभी की बुद्धि निर्मल हो गई कवि क्यों बोला इसलिए बोला कि जब बुद्धि निर्मल हो गई तो उसमें कवित्व भी जागृत हो गया कवि जो है वो हो, निर्मल बुद्धि का सूचक भी है। इसलिए कवि शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद में फिर उसमें उनके तुलसीदास जी की बुद्धि निर्मल हो गई निर्मल हो गई मैंने उसमें ज्ञान का प्रकाश बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गया और कवि कहकर के ये बता दिया कि उसमें भाव प्रण रुद्धि हो गई भावना भी आ गई बिना भावना की काव्य रचना नहीं होती प्रेम हो भावना हो तब जो है कविता रचना होती है तो हृदय जो है वो भी विकसित हुआ भावना भी जागृत हुई तो ऐसे काव्य बुद्धि हुई इसमें पहली पंक्ति में असमानस मानसाही मानस शब्द मानस मानस दो बार आ एक बार मानस आया सरोवर के अर्थ में और एक बार मानस आया मन का मानस मानसिक मानस्यक माना मानसिक नेत्र से मानसिक मतलब ज्ञान के नेत्र से जब हमने ज्ञान के नेत्रों से अपनी ज्ञान दृष्टि से इस मानसरो में स्नान किया ये अच्छे इस का अनुप्रास बार आता है तब अनुप्रास कहलाता है इस प्रकार से हो गया उसमें तो तुलसीदास जी कहते हैं अपने हृदय में इस प्रकार से हमने आंतरिक दृष्टि ज्ञान की दृष्टि स्नान किया बुद्धि निर्मल हो गई भगवान के चर्र साफ साफ इस वक्त आ गए हृदय में और आई नहीं गए हृदय में बल्कि कुछ उत्साह भी जागृत हो गया उसके परिणाम में क्या हुआ कि आनंद हु। तो उससे बड़ा आनंद का भी अंदर हुआ अध्यात्म के ज्ञान में जो कुछ ज्ञान के शास्त्रों में जो कहा जाता है वही सब इसमें भी है कथा में भी जैसे की श्रवण मनन निधि उसमें प्रसंग उस प्रकार के है इसी कथा में भी पहले श्रवण तो ने उसके बाद मनन किया और मनन के बाद निधिध्यासन निविध्यासन जो वो आनंद का उद्रेक जब व्यक्ति अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप का चिंतन करता हुआ निविध्यासन करता है तो उसको फिर परमात्मा का आनंद अनुभव में आने लगता है तो ऐसी कथा जो वो सुनी मनन किया मनन करने के बाद हृदय में एक आनंद का उद्रेक हुआ तो आनंद जो उत्पन्न होता है वो एक प्रकार से फाउंटन की तरह से जैसे जमीन खोल करके एक उसमें से धारा निकल पड़ी इस प्रकार से आनंद खूब पड़ा कहते हैं तो कहते हैं इस प्रकार से भय हृदय आनंद उछाहू हृदय में फिर आनंद का उद्रेक हुआ टूटा और उससे क्या हुआ कि प्रेम प्रमोद प्रवाहू तो उसमें प्रेम और प्रमोद का प्रवाह पूर्ण चला देखो जी इतनी बात और हुई भरसों ये भी एक तो ध्यान देने वाली सब बात है कि तुलसीदास जी के हृदय में कैसे ये तो रामचंद्र मानस कैसे आया कैसे वो शुद्ध निर्मल हुआ उसके बुद्धि के ऊपर उनके प्रभाव क्या पड़ा फिर कैसे वो जो है वो कथा जो उनके हृदय से निकलनी थी तो उसके पहले इतनी बात और हुई कि उनका जो है वो बुद्धि निर्मल हो गई आनंद का उसके हृदय में संचार हुआ और एक उत्साह जागृत हुआ प्रेम भी उत्पन्न हुआ प्रबोध भी उत्पन्न हुआ तो ये सब जब बढ़े भीतर से तब तो पानी बह चला <coughs> उसमें मान सरोवर तो गए नहीं देखा नहीं लेकिन इसको तो आप देखो जैसे <coughs> ये नैनिषा ने रानी है वहां पर चक्रपीत है एक सरोवर होगा, वहाँ उस सरोवर में पानी भरा हुआ तो उसमें पानी नीचे से निकलता नीचे से पानी उसमें सोट है तो पानी उसमें आता रहता है बिल्कुल बिल्कुल पानी निकलता रहता है और जब निकलता तो तो है तो सरोवर तो भरा और उसके बाद फिर उसमें एक सारे से वो पानी की धारा बह करके निकलती है तो थोड़ा सा पानी जो उसमें से निकलता है तो गती जो है वहीं से निकलती है वहीं से निकल करके पानी बह चलता है फिर आगे फिर पानी मिल जाता है और पानी मिल जाता है तो बड़ी धारा बन जाती है उस प्रकार से वहां पर जो है वो सरोवर में से कैसे एक नदी निकल पड़ती है छुपी सी वो ऐसे करके मानसरोवर जो जैसे है जैसे कैलाश पर्वत में मानसरोवर तो मानसरोवर में क्या हुआ कि वो पानी खूब उसमें भरा और एक तरफ एक किनारे से तो उसमें जो है पानी उसका बहता भी रहता है तो मानसरोवर में तो ऐसा है कि चारों तरफ पानी बरसा है तो सब जगह पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है और बर्फ पिघलती रहती है सरोवरों में पानी आता रहता है और सरोवरों में पानी जब लेवड़ी से होता है तो पानी बह कर एक किनारे से करके चलता है जब वो बह चलता है तब तो बहते बहते नदी पहाड़ों के बीच आती है उस नदी का नाम सरयू है तो जैसे सरोवर में पानी जब बढ़ेगा तो नदी की तरह बह चलेगा इसी प्रकार से उसी की तुलना कर लिया यहाँ पर कि अगर हृदय में रामचरितमानस मानव भगवान की कथा और अध्यात्म विद्या का संचार अपने हृदय में हुआ वो सब एकत्र हुई तो उसमें उसका आनंद भी व्यक्ति के हृदय में आया तो फिर अपने हृदय में जब वो ज्ञान आनंद प्रेम समाता नहीं है तो फिर वो वाणी के द्वारा निकल पड़ा तो बस वो फिर व्यक्ति बोलने लगता है उसे रहा नहीं जाता फिर वही कथा सुनाता है। जिसके भीतर जो भरा होता है और जब वो ज्यादा उम्र तो वही निकलता है किसी किसी के व्यक्ति के हृदय में अगर कलुषित भाव भरे हो द्वेश भरा हो तो उसका द्वेश जब बढ़ेगा मान किसी को द्वेश तो पहले ही है और किसी ने उसकी निंदा कर दी तब तो क्या हुआ वो जब बहचलेगे तो गाली गलो और निंदा इत्यादि उसके साथ निकलने लगी क्या जो घरा सब निकल रहा है ऐसे ही जिसके जिसमें जिसके हृदय में भगवान की कथा अध्यात्म विद्या यही सब भर गई सब तरफ से वही समझ करके कोई भरी हुई है और अगर वो उमली तो फिर क्या होगा वही निकलेगी उसको आस जो मिलेगा घेरेगा उसी को सुनाएगा कोई सुनना चाहे तो न सुनना चाहे तो भाई अपने पास ही है <coughs> सो अपने सुना दें सुनाए बस इसमें बात यह कि जब ये कथा सुनाएगा तो प्रेम और प्रमोद होगा चूंकि आनंद से ये उमड़ी हुई है इसलिए जब बोलेगा तो उसका अपने भीतर का आनंद भी उसको प्रकट होता दिखाई देगा लोगों को जब ये कथा सुनाएगा तो प्रेम पूर्वक कथा सुनाएगा जब लोगों को जो ये कथा प्राप्त होगी तो उनका प्रमोद होगा उनको भी सुख देगा वो इस प्रकार से स्वयं सुखी होगा इस कथा से और अन्य लोगों को भी सुखी करेगा ये महिमा इस कथा की है तो ये ऐसे तुलसी राशि कहते हैं कि हमारे जीवन में वो तो भाई ऐसे ही हुआ सब इस प्रकार भगवान की कथा सुनी इकट्ठी अनुचि सुंदर हुई आनंद भी उसको और भी बातें देखो तो जैसे ये कहा भाई बुद्धि विमल तो जिसकी बुद्धि निर्मल होती तो हृदय में आनंद उत्साह भी होता है अगर किसी व्यक्ति को दुख बना रहता है इसके मन में बुद्धि कलुषित है इसके कारण दुख है कलशित जब बुद्धि में राग रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बुद्धि में होगा तो बुद्धि कलशित होगी और जब बुद्धि कलशित होगी तो उसमें और नाना प्रकार के क्लेश दुख भय चिंता ये सब उसके मन में आएंगे और वही बोलेगा उसी प्रकार का व्यवहार होगा लेकिन जिसकी सत्यगुण की अधिकता होगी बुद्धि निर्मल होगी तो बुद्धि निर्मल सत्यगुण का प्रभाव निर्मल बुद्धि पर क्या पड़ता है आनंद सुख लक्षण है सत्यगुण ज्ञान में रुचि होगी आनंद में रुचि होगी आनंद की अनुभूति होगी तो यही तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार को हुआ ये अपने आनंद का उत्साह हुआ और जो कुछ बोले तो प्रत्येक तो कविता निकल पड़ी लोगों कथा सुनाने लगे और सरजू नाम सुमंगल मूला अब कहते हैं जो तुलसीदास जी कहते हैं जो कविता हमारे मुख से निकली और जो कुछ हमने बोला ये सब क्या है ये सरयू नदी की तरह से है अब ये जो रूपक अलंकार है वो अब चल रहा है खत्म नहीं हो गया ऐसा नहीं है तो मानसरोवर की बात खत्म हो गई तो रूपा खत्म हो गया अब जैसे मानसरोवर से नदी निकली सरयू नदी निकली है उसी प्रकार से तुलसीदास के हृदय से कथा रूपी भर गई थे तो ताला मर गया सरोवर भर गया, गया उसमें से कथा जो उम्र करके कथा निकली तो कथा का प्रवाह सरिता की तरह से कथा जैसे नदी बहती है ऐसी कथा का भी प्रवाह चलता है इसलिए कहते हैं सरयू नाम सुमंगल मूला उसका नाम सरयू सुमंगल मूला समस्त मंगलों की मूल है शरीर भी सुमंगलों की मूल है इसी प्रकार ये कथा भी उसी प्रकार से है में लग सकता है ये मंगलों की मूल है कि मैने जैसे शरीर पवित्र नदी है उसमें स्नान करने से मंगल होता है इस प्रकार की कथा सुनने से भी मंगल होता है तो ये कहते हैं लोक वेद मत मंजुल पूला और पुरुष लोक और वेद मत ये दोष के तट हैं किनारे जब नदी बहेगी तो नदी के दो तट किनारे होंगे तो उन किनारों के बीच में से होता है जल का प्रवाह होता है तो ये कथा जो चलती है तो वेदमत एक किनारा वेद है दूसरा लोकमत है ऐसे नहीं कि कथा जहाँ मन आई तहाँ चली गई कि इधर सुनाते सुनाते चले गए तो कहाँ चले गए उधर स्नातन सुनाते तो कहाँ चले गए वेद बातें करने लगे या लोकमत के वरुद्ध बातें करने लगे तो फिर वो कथा कथा नहीं है कथा तो नदी को जैसे दो तटों को बीच में चलती है वही सुंदर नदी है ऐसे करके जो कथा एक और वेद मत से सीमित हो और दूसरी तरफ मत से सीमित हो फिर कथा भगवान की चले तब जो, जो कल्याणकारी कथा है तो कहते हैं इस प्रकार की ये कथा चली सरयू के माने क्या है क्योंकि मानसरोवर रूपी सर से ये कर, निकली नदी है इसलिए उसका नाम सरयू है गंगा जी तो गोमुख से निकले जमना जी इसी प्रकार से जन्मोत्री से निकली वहां से लेकिन शरीर कहाँ से निकली कहा मानसरोवर से निकली कैलाश पर्वत जो मानसरोवर की झील जहाँ से है वो सरोवर है उसी के किनारे से पानी की छोटी सी धारा बहती है वही आगे चल करके बढ़चौनी होती होती पर्वतों के बीच में से बहती बहते बहते बहते सरयू बन जाती है तो सर से निकलने के कारण से सरय पुराने तो भी कथा आती है जैसे गंगा जी की कथा की उत्पत्ति का एक पौराणिक के भरतहारी हो उन्होंने उसको गंगा जी को लाए इसी प्रकार से शरीर के बारे में भी शरीर कहते है, मन ने एक बार यज्ञ करने का विचार किया तब ये बात हुई कि भाई तुम यज्ञ तो करने जा रहे हो लेकिन यहाँ नदी के तट पर इस कहीं पवित्र नदी स्थान पर यज्ञ करना चाहिए इसलिए कहीं नदी के चटकर करो तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ नदी तो नहीं है लेकिन यज्ञ हम यहीं करना चाहते हैं मनु उन दिनों तो में अयोध्या ही में अयोध्या में समय नदी थी नहीं जब मन राजा राज्य कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में ही यज्ञ करना चाहते हैं यहीं पर होना चाहिए अब गंगा जी के किनारे यज्ञ करने जाए छोड़ कर करना उसके बजाय हम तो यही करना यहाँ करना चाहते हो तो नदी भी होनी चाहिए यहाँ तो मन में एक बाँ छोड़ा और वो गया वहाँ मानसरोवर में और तो मानसरोवर का एक किनारा जो है उसने काट दिया जैसे कोई तालाब हो उसमें से खाई काट दे लेके फोड़ा तो पानी बह चले ऐसे उसमें से बाढ़ में उधर एक किनारा काट दिया तो पानी उधर से बह चला आगे आगे बाँ चला पीछे पीछे वो पानी बहता हुआ चला और बाढ़ आकर एक निकला गंगा जी में जाकर आगे चल कर सर के पीछे पीछे चलने के कारण से वे सरयू हो गई महाराजे को कैसे तक मिल गई चाहे <laughs> तो ऐसा समझो कि सरोवर से निकली इसलिए सरयू हो गई और चाहे मन के बाढ़ के पीछे पीछे चली इसलिए सरयू गए गंगा जी जैसे भगवान के चरणों से निकली हैं ऐसे ही शरीर भगवान के नेत्र से निकली है। ये शरीय जो है भगवान के आनंद आनंद में अश्रु का प्रवाह है भगवान बड़े आनंदित हो गए किसी कारण से बड़े प्रसन्न हो गए तो उनके प्रसन्नता के कारण उनके आंखों में आंसू आ गए जो आंसू आ गए तो उसकी गुंद टपती जो गुंज टकती तो वो सरयो बन गई जब वो गुण टकती है तो मानसरोवर में टपकी तो मानसरोवर आ गई बाढ़ ज्यादा पानी हो गया उसमें तो जब ज्यादा पानी हो गया तो वही तो तब देखो जैसे गंगा जी भगवान के चरणों से निकली तो गंगा जी की श्रेष्ठ है चुनबान के चरणों से निकली उनके नखों से निकली ऐसी सरयू जी परम गवित रहें क्योंकि भगवान के नेत्र से निकली इस प्रकार से जो ये है सरयू की धारा बही ये तो हुई सरयू की कथा अब यहाँ पे तुलसीदास जी की सरयू कौन सी है जो तुलसीदास जी के हृदय में है भगवान की कथा उम्र पड़ी और कविता बन गई और कविता की कथा तुलसीदास जी जो बोल पड़े तो चल दी कथा तो कथा का जो प्रवाह है वो स्वयं ही सरयू के समान है कथा इधर भगवान की कथा है और उधर सरयू नदी तो अब इन दोनों की तुलना चलेगी आगे जितना इनके रूपा चलेगा तो नदी और कविता ये दोनों का रूप एक समान होगा सरियो नाम सुमंदर मूला लोक वेद मत मंजिल जैसे नदी के किनारे दो तट होते हैं तो यहाँ भी दो तट है एक तट है वेद मत दूसरा लोकमत इन दोनों के बीच में कथा चलती है नदी पुनीत सुमानस नंदन अब देखो ये नदी बड़ी पवित्र है दोनों ही नदियां पवित्र है शरीर पवित्र है और तुलसीदास की कथा भी पवित्र है तो कहते नदी पुनीत सुमानस नंदनी ये मानस नंदिनी है नंदनीय पुत्री मानस की पुत्री सुंदर मानस की पुत्री है तो जैसे मानसरोवर की पुत्री सरिम नदी है इसी प्रकार से ये है तुलसी राशि के मानसरोवर में अपने हृदय में जो सरोवर जल इकट्ठा हो गया था उसी से ये कथा फूट करके निकली है इसलिए उसी की है उत्तरी है सुमान सुनंदन है और कलमल तरण कर मूल निकंदन ही ये उसका फल है जैसे वो नदी जब कोई बहती है तो उसका पानी बहता है तो नदी के किनारे जो झाड़ी झंझाड़ होते हैं पेड़ होते हैं तो जब ज्यादा पानी आता है तो उसकी जगह खुल जाती है पेड़ तो दे जाते हैं और उसकी झाड़ियाँ उसी पानी में बह जाती हैं ये सब बहे चले जाते हैं पानी इसी प्रकार से जब भगवान की कथा आई तो इसमें क्या क्या बह गया कलमल बह गया कलियु का सारे दोष जितने हैं विकार राग देश काम को तो, मद मसर ऋषा देश आदि ये सब झाड़ी झंखाड़ की तरह से इस कथा में बहे चले तो कली मल तरण तरु मूल तरण और तरु तण मन झाड़ी झंखाड़ और तर मन बड़े वृक्ष मूल निकंदन मूल मन को जड़ से उखाड़ फेंक देने वाली जैसे नदी जड़ से उखाड़ के तरण फेंक देती है तो ऐसे ये के कलियुग के जितने मल है तो दो तरह से इनका निकंदन होता है एक तो ये जड़ से नहीं गए किसी व्यक्ति ने संयम किया मान है तो राजदेश लेकिन उसने सोचा राजद बहुत खराब है तो काम को लेकिन बहुत खराब है तो उसने उसके ऊपर दबाव डाल करके सप्रेस कर दिया, तो बीज तो उसका नहीं गया जड़ तो नहीं गई वो दब गया और प्रकट नहीं होता लोगों को दिखाई नहीं देता लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो जड़ सहित चला जाए उसमें सप्रेशन नहीं हो बल्कि अपने अंदर उसका बीज ही में रह जाए काम क्रोध रही न जाए अपने अंदर राग राजद रही न जाए बिल्कुल साफ हो जाए तो ये कथा का तो प्रभाव ऐसा है कि फिर व्यक्ति के बिल्कुल काम क्रोध आकार जल सहित समाप्त हो जाते हैं उनके बीच दोबारा पर उन समस्या नहीं होती तो कलिमल तरण तर निकंदने और श्रोता तबित समाजपुर ग्राम नगर दो अपने इस कथा के सुनने वाले होने चाहिए तो और जैसे नदी बहेगी तो नदी के किनारे पर नदी की जगह जगह किनारे पर कहीं गांव होगा कहीं पुर होगा कहीं नगर होगा इस प्रकार से जो वो हो जगह जगह बसे होते हैं पुराने जमाने में नदियों के किनारे किनारे बड़े शहर ही बस जाते थे छोटे शहर ही बस जाते थे छोटे गांव भी बस जाते थे तो जगह जगह जगह जगह गाँव बसे होते थे ऐसे जैसे नदी के किनारे पर ये सब इनकी बस्ती किसी प्रकार तीन प्रकार के जो श्रोता है वह मान लो तो तीन प्रकार की वस्तुएं अब श्रोता तीन प्रकार के हैं अब तीन प्रकार का श्रोता जो पहले बताया है उनमें से नहीं है अब तीन प्रकार से श्रोता जो है ये है साधकों की दृष्टि है एक तो विषयी और दूसरे जिज्ञासु या साधक और तीसरे सिद्ध जिनको की उसमें सफलता प्राप्त हुए इस प्रकार के तीन प्रकार के साधक हैं अभी तो उनके विषयों की जिनकी की प्रीति छूटी नहीं लेकिन कथा सुनने में प्रीति हो गई है ऐसे लोग विषयी लोग हैं कथा सुनने वाले दूसरे लोग जो है उन्होंने अपने विषयी जीवन का तो त्याग कर दिया है साधना में जीवन जी रहे हैं संयम रखते हैं मनोनिग्रह रखते हैं चिंतन करते हैं ध्यान करते हैं भगवान का पूजन करते हैं ऐसे लोग भगवान की कथा सुनते हैं वो साधक लोग हैं तो वो जो विषयी लोगों का जो है वो तो गांव की तरह से है छोटी बस्ती की तरह से गाँव और फिर जैसे विषयी लोग जो ये है ये जो दूसरे वाले लो लोग जो साधक लोग हैं ये मानो और बड़ी बस्ती की तरह से हैं और जो लोग सिद्ध हैं वो और भी बड़ी बस्ती की तरह से है इस प्रकार से जो है ये है ये तीन प्रकार के जो श्रोता है श्रोता प्रविध समाज प्रबुद्ध तो समाज श्रोता और समाज इधर भी है तो नगर ग्राम इनमें भी समाज बास करता है मनुष्य उसमें भी बास करते और दोनों को दोनों तरफ बसे हैं माने ऐसा नहीं कि नदी के दक्षिण किनारे में या उत्तर किनारे में एक ही तरफ बस्तियां दोनों तरफ होती हैं तो इसी तरह से कथा सुनने वाले दोनों तरफ इस प्रकार के फिर कहते हैं संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल और फिर वो शरीर जब अयोध्या की तरह से पास जाती है तो अयोध्या क्या है वो तो संतों की सभा है श्रोताओं की नहीं संतों की सभा वहां तो संत ही संत बास करते हैं तो कहते हैं वो संत सभा अनुपम अनुपम जिसकी की कोई उपमा नहीं ऐसे संत लोग हैं वो सब वहाँ बास करते हैं सकल सुमंगल मूल लोग और वो सभी सब समितने हैं मंगल के मूल हैं, सब आनंद मंगल वाले स्वयं आनंद स्वरूप हैं मंगल स्वरूप हैं और वो जहाँ जो लोग उनके संपर्क में आते हैं वो भी आनंदमय हो जाते हैं उनका भी मंगल कल्याण हो जाता है ऐसे करके ये संत लोग हैं अयोध्या जय है सम सौभाग्य समान समंजे शरीर के किनारे अयोध्या ऐसी इस कथा के किनारे सुनने वाले जो है लोग हैं वो हो समान हो गए तो इस प्रकार यहाँ से जो वो हो देखते हैं कि शरीर नदी जैसे उत्पन्न होती है तैसे भगवान की कथा तुलसीदास जी के हृदय से प्रकट होती है और वाणेश्वर द्वारा होकर के कई तो कल्याण करती है तो आप देखो जस प्रचार जस प्रचार जी हेतु तो, कैसे इसका प्रचार कैसे हुआ और क्यों हुआ ये दोनों बातें अब सुनने को मिल रही है यहाँ से का प्रचार इस प्रकार तो क्या करते उनके हृदय में आनंद का हुआ तो कथा निकल पड़ी उद्रेन शांति मिली उनके दूर हुए, ये उसका हुआ। आगे उसी और विस्तार करेंगे पूरी कथा में जैसे, जैसे नदी की धारा यहाँ से वहां तक बैठी है उसी प्रकार कथा में फिर भगवान के अवतार से लेकर बैठने तक की संपूर्ण कथा तो यह एक सदियों नदी की चूरी धारा है आदि से अंत पर तो उसका सबका वर्णन करेंगे आज नान्या स्त्रीह रघुपते वयस मदी सत्यम बदा तो भगवान कि भक्ति प्रय्छ रव निर्भरा मे का श्रीराम जयराम जय जय राम जयराम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम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 jay ram jay ram jay jay ram jay ram jay jay